नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं आज के इस प्रोग्राम में जैसे कि ग्लोबल सबमिट का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम सभी लोग जो हैं भारतवर्ष से यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ास आकर्षण था इस कॉन्फ्रेंस का द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति तो इस वजह से आज जो है शांतिवन की चहल पहल बहुत अच्छा हो गया रौनक अच्छा हो गया है और लोगों का आना जाना चालू है तो अब हमारे साथ महाराष्ट्र पिंपरी चिंचवड़ से राजेंद्र जी आए हुए हैं राजेंद्र पवार जी उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है ओम शान्थी। ओम शांति। शांति। कैसे हैं आप बहुत बहुत बढ़िया जी जी जी थोड़ा अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन बोले तो एम के प्लॉट लेते है उसमें कंपनी अच्छी से बनाते फिर सेल करते रेंट से देते है दूसरा कपड़े का व्यवसाय है Uh, कभी से पैंतीस साल हुआ कपड़े का व्यवसाय करते और तीसरा ब्रह्मा कुमार इसमें मेंबर्स है और रेगुलर स्टूडेंट्स है क्या बात है <laughs> पैंतीस साल से स्टूडेंट है हम अच्छा हाँ uh, तो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो कभी से शुरू किया आपने कंस्ट्रक्शन uh, का रेसिडेंशियल का करते थे उसको पंद्रह साल हुए और एम uh, का बोले तो इंडस्ट्रियल करते उसको दस साल हुए अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और कपड़े का बिजनेस में आपका कैसे आना हुआ आ, ऐसे हम माउंट आबू आते थे माउंट आबू आते थे तो अहमदाबाद में हॉल रहता था आहा। दो घंटा हॉल रहता था फिर ऐसे घूमने के लिए जाते थे तो, तो उधर कपड़े का देखा और फिर उसमें आइडिया आ गया कि हम भी कपड़े का शॉप डाले <laughs> फिर हमको कुछ आइडिया नहीं थे फिर भी हमने कपड़े का शॉप डाला और ईश्वर की कृपा से बाबा की कृपा से वो सक्सेस भी हो गया कुछ आइडिया नहीं थे फिर भी सक्सेस हो गया <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा मुझे लगता है कि बाबा ने ही आपको कृपा किया है हाँ बाबा से बाबा की कृपा से ये सब हुआ नहीं तो हमारे पास कुछ भी आइडिया भी नहीं थी कंट्रेक्शन की भी आइडिया नहीं थी कुछ भी, भी आ, बिल्कुल फिर भी वो उसमें भी हम बहुत अच्छे सक्सेस हुए आज बहुत सा तीन चार साइड भी चालू है बहुत अच्छा बिजनेस भी हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल चलिए राजेंद्र पवर जी मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो अभी का जो कॉन्फ्रेंस है उसका थीम या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है यहाँ की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत अच्छा सीखने के लिए भी मिल रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहे हैं ऐसे देखे जाए तो अपने जो राष्ट्रपति जी है मुर्मू जी उन्होंने जो भी बताया उनके लेक्चर से तो वह सब लोगों के लिए बहुत अच्छा था बढ़िया बहुत बढ़िया और मैं चाहूंगा कि आपका आध्यात्मिक अनुभव क्या है आप कैसे इस फील्ड को या ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और आपको कौन सी ऐसी चीज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा जो पकड़ के रखा अभी तक मैंने ऐसे तो मैं पहले से अगोरी अगोरी विद्या का काम करता था अच्छा अगोरी हाँ। विद्या यानी संन्यासियों का हाँ अगोरी मंत्र जब करता था पहले से अच्छा, अच्छा और बहुत से गुरु भी किए थे मैंने ऐसे तो उसमें भी मैं खुश नहीं था अच्छा फिर मैं ब्रह्मा कुमारज में ब्रह्मा कुमारज में एंट्री किया तो मुझे ऐसे ध्यान में आया कि यहाँ खाली देने का काम है लेने का कुछ भी काम नहीं है यहाँ जी, जी जी हाँ न पैर छूना पड़ता है न पैर पहरना पड़ता है यहाँ सब सब सरी होते हैं आत्मा भाई भाई होता है दूसरे छोटा भी और बड़े भी सब सरी माने जाते हैं यहाँ ये यहाँ मुझे बहुत अच्छी बात लगी कभी फीस ऐसा कुछ मांगते नहीं यहाँ जो भी है वह सब फ्रीज है बिल्कुल में मिलता है ये बा बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसीलिए मैं यहाँ आज पैंतीस साल से भी रेगुलर स्टूडेंट हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजेंद्र पवार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी जो है संस्थान जहाँ पर सबको समान रूप से देखा जाता है और कहीं भी कोई फीस या फिर रसीद नहीं करना पड़ता है यहां पर सो अच्छा से आप सब कुछ कर सकते हैं और कहीं भी आपको बाध्य होना नहीं पड़ता ये बहुत अच्छी बात आपको लगी है और इसके साथ में यहाँ पर जो योग और जीवन शैली जो बताया जाता है वो आप फॉलो कर रहे पिछले पैंतीस सालों से और उसके पहले आप जो है अगोरी जो विद्या है वो भी सीखते थे लेकिन बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से भी आप जुड़े रहे लेकिन कहीं भी आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद आपका जो भटकना है वो बंद हो गया और आप एक अच्छे राजयोगी लाइफ को जी रहे हैं तो परिवार में भी कौन कौन चलते हैं इसमें परिवार में एक्चुअली चलते कम है लेकिन सपोर्टेड सब है अच्छा अच्छा अच्छा सब सपोर्टेड सब मेरी वाइफ भी यहाँ चार पांच बार आके गए हैं अच्छा अच्छा और लड़का भी पंद्रह दिन के लिए सेवा के लिए भी आए थे और हमारे सब परिवार जो है ब्रह्मा से जुड़ा हुआ ही है, बहुत है बहुत और जाते जाते मैं चाहूंगा की एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को आ, अग, मैं ये चाहता हूँ की और ये बताना चाहता हूँ की अगर आप जिंदगी में खुश होना चाहते है सुखी होना चाहते है तो आपको पहले से आत्मा का ज्ञान जरूरी है क्योंकि आत्मा हम हर रोज़ जो करते हैं वो शरीर के लिए करते लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते शरीर को जितना खिलाएंगे उतना शरीर अच्छा होगा एक्सरसाइज करने से शरीर भी अच्छा होगा लेकिन मन की भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है तो हर एक ने ब्रह्मा कुमारी राजयोग सीखना भी जरूरी है ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजेंद्र पवार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके बहुत खुशी हुई और आपने एक मैसेज दिया कि जो अनुभव आपने किया है ऐसे सारी दुनिया में जो भी आपको अभी सुन रहे हैं उन सभी के लिए आपने आह्वान किया कि आप भी नज़दीकी ब्रह्माकुमारी से जुड़े और इस ज्ञान और राज्यों का अनुभव करते हुए अपने जीवन को बेहतर और सुंदर और अच्छा बनाए ऐसी शुभ के साथ बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और हम रेडियो मधुवन की पूरी टीम राजेंद्र पवार जी आपको और आपके परिवार की शुभकामना करते हैं मंगल कामनाएं करते हैं कि इसी तरह आप ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़े और अपने जीवन को और बेहतर और बेहतर बनाएं तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते हमार गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति, शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो मुझे पहचानक जीवन का परम सुख पाए लोग मेरे अस्तित्व से रोशन हो जाए हर दिल मेरी छवि बस जाए मैं हूँ वो ज्योति जो कभी बुझती नहीं हर अंधेरे में जो कभी झुकती नहीं मेरे नाम से हर राह चमक उठे मेरी कहानी हर सुबह पर हो मैं अमर हूँ मुझे पहचान कर जीवन का सुख पाए लोग हर दिल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 हर राह चमक उठे मेरी कहानी हर हजूबा पर हो मैं मुझे पहचान कर जीवन का पर सुख पाए लो। हर दिल में मेरी छवि बस जाए मेरे अस्तित्व से रोशन हो जाए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 रोशन हो हर कोना जगमगाए सारा जहाँ हो जाए रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन खुशियों की बाहर खिलान का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो वे सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे आप और हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए इस बीच हमारे साथ जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र पवार जी का अनुभव सुना और उसके बाद मैं एक और हमारे महाराष्ट्र पिमपरी चिंचवड़ से ही गेस्ट आए हैं उनसे भी बात करते हैं नमस्कार स्वागत है आपका क्या नाम है नमस्कार ओम शांति ओम शांति वासुदेव चौहान मेरा नाम वासुदेव चौहान जी बहुत बहुत स्वागत और मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप वहाँ पुना में करते क्या है आ, पुना में मेरा मेडिकल स्टोर है जी जी जी नाइनटीन नाइन्टी से हाँ हाँ चलो हाँ अभी बाकी तो बिजनेस है लेकिन हाँ मैं मेन बिजनेस मेडिकल मेडिकल का मेडिकल, मेडिकल अच्छा अच्छा अच्छा मेडिकल स्टोर कितना टाइम हो गया मेडिकल बिजनेस में आपको 27 साल हो गए अभी अच्छा क्या बात है <laughs> तो पूरा आपको जो है अच्छा नॉलेज भी है और सब कुछ आपने जाना तो पहले और अभी में क्या चेंजेस देख रहे हैं आप मेडिकल फील्ड में मेडिकल फील्ड में अभी तो चेंजेस बहुत है आ, उसी टाइम थोड़ा कंपटीशन में जी जी मेडिकल स्टोर भी कम थे आ, अभी बहुत मेडिकल स्टोर है <laughs> उसके बारे में कस्टमर फिर डिस्काउंट ये वो बाकी तो सब चल रहा है मेडिकल स्टोर पे बहुत प्रॉब्लम अभी सालू है अच्छा अच्छा डॉक्टर खुद मेडिकल बना रहे है हाँ, इसलिए हाँ। जी, जी, जी। वही वहाँ से भी हमारा कम होता है बाद में कई ऑनलाइन भी चालू है डायरेक्ट कस्टमर भी ऑनलाइन से मंगा लेते हैं इसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा चालू है लेकिन एवरेज आपका होता होगा ना की एवरेज भी नहीं हो रहा नहीं एवरेज होता है होता ही एवरेज ऐसा कुछ नहीं लेकिन क्या जितना भी पहला धंधा होता था उस उसी टाइम का मार्जिन और ज्यादा बन के भी अभी मार्जिन उतना है। नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ. लेकिन खुश है उसमें ऐसा बिल्किन कुछ नहीं, नहीं। <laughs> प्रॉब्लम सब धंधे में है सही बात है, है हमारा है इसलिए आपको बताया हाँ। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद सभी को प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा सा क्यूँकी लोग जागरूक हो जाता है तो फिर दुकान जाना भी कंताला करते उनको आलसी तो है वो तो प्रॉब्लम है लेकिन हम नाराज नहीं या ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा आध्यात्मिक से पहले से जुड़े हुए इसलिए मालूम है कि पैसे की सब नहीं बनता है कई सेवा हाँ। भी हो जाते आप तो इधर सेवा इतना करते हैं कि पैसा भी नहीं लेते हाँ, हाँ। वासिदेव जी मैं चाहूंगा की आपके परिवार के बारे में बताइए और अध्यात्मिकता को आप क्या मानते हैं कैसे मानते है परिवार मेरा मिशेष है जी जी आ, दो एक लड़का है एक लड़की है आ, लड़का भी इंजीनियर हो गए हैं मैकेनिक में और लड़की जो है बी कर रही है फर्स्ट ईयर में है अच्छा अच्छा बाकी वाइफ है वो घर का ही काम करते अच्छा अच्छा कभी कभी दुकान में मदद करते अगर बाहर जाता हूँ मैं तो चल, चल रहा है वास्तुदेव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया परिवार के बारे में और मेडिकल फील्ड में आप काफ़ी लंबी समय से काम कर रहे हैं और पहले मेडिकल फील्ड में जो है अच्छा मार्जिन भी था और कस्टमर भी बहुत हैं लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ऑनलाइन और मॉल्स वगैरह होने के कारण बहुत सारी जो है कंपटीशन होने के कारण बिजनेस उतना ग्रो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आ, लोग जो है हमारे साथ जुड़ते जाते हैं जनसंख्या बढ़ जाता है आहा, तो आहा, वो एक एवरेज बना रहता है आप कितनी भी कोशिश कर ले एक बार एक तीन दिन हम अगर किसी भी बिज़नेस को कम्प्लीट करते हैं तो वो एवरेज आता है वो हमेशा रहता ही है और उस वजह से हमारा जीवन जो है चलता है बाकी अगर हम ऐसा सोचे कि एकदम से तुरंत जो है हमें आ, हाई प्रॉफिट वाली चीज़ें मिल जाए तो वो बड़ी मुश्किल वाली बात है लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे लगन से तो चीज़ें हो जाती हैं और हमेशा जो है एक बदलाव हमारे जीवन में जब आता है तो वो बदलाव हम अगर उसके साथ में ढल जाते हैं तो अच्छा होता है अगर हम ढल नहीं जाते तो बड़ा मुश्किल होता, होता है वासी तो मैं चाहूँगा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी आप दो दिन हो गए हैं तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है आप क्या सोच रहे हैं क्या फील आ रहा है इधर आके अच्छा लग रहा है वैसा मेरे को ऐसा लगता है कि सत्युग आप इधर बना रहे और अभी से चालू है इधर मैंने अभी दो दिन देखा बाहर के जैसा कोई झगड़ा नहीं हर आदमी रिस्पेक्टली बात करता है शांति से करता है जी जी। पवित्रता है देखी मैंने इधर बहुत माहौल अच्छा है बिल्कुल आप वैसा तो आदमी को सही आदमी बना रहे आ, इतना ये आध्यात्मिक बिल्कुल बिल्कुल चलिए जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप एक अनुभव या अपना संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये अध्यात्मिक से जुड़े आ, ये जुड़ने की वजह से उनका लाइफ भी परफेक्ट हो जाएगा और दूसरा गोष्ट उसको समाधान वो भी मिलेगा जो जंदे में नहीं मिलता है अगर पैसे की बात करो तो पैसे से कहीं कितना भी पैसा मिले गाड़ी मिले बंगला मिले लेकिन उसका ये कभी समाधान नहीं होता है देखा लेकिन आध्यात्म ऐसा है उसका हर दिन वो भरपूर समाधान मिला सकता है इसे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वासुदेव जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हम जो है अध्यात्म से जुड़ने के बाद हमारा जीवन जो है शांति और प्रेम से भरपूर हो जाता है और अच्छा लगता है हमें सांसारिक बातों से निपटना आसान हो जाता है अदरवाइज़ आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर नहीं है ज्ञान नहीं है तो हम संसार में रहते हुए भी संसार का सुख नहीं पाते नहीं और लड़ते झगड़ते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और जब ताकत नहीं रहेगा आत्मा के अंदर बैटरी का लो होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो बुझ सकती है इसलिए हमें जो है हमेशा किसी न किसी आस्था के साथ जुड़ना है अध्यात्म से जुड़ना है ताकि हमारा जीवन बना रहे और शक्ति मिलता रहे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू शुक्रिया आपका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 सुनते रहो, रहो। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ वासुदेव जी के साथ में तुकाराम जी भी आ गए हैं आप भी पुना पिंपरी से ही बिलोंग करते हैं तो अपने बारे में बताइए स्वागत है आपका ओम ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप अभी तो ठीक है अभिषेक अभी तो ठीक है दो दिन हो गया बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है इधर इधर ही रहने का हाँ तो रह जाओ फिर जाने का दिन ही नहीं बहुत अच्छा लगता है बना कौन किया आपको है ना <laughs> जी थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें मेरा नाम तुकाराम यादव मैं पैतीस साल थर्मेक्स लिमिटेड में का, काम किया अच्छा अच्छा अभी दस साल हो गया रिटायर होके अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा खेती बीती देख रहा है थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा और घर में भी परिवार में परिवार दो बच्चा है दोनों का भी शादी हो गया है दोनों एक आईटी में काम कर रहा है उसका मिसेस भी एक स्कूल में जा रही अच्छा पढ़ने के लिए हाँ और लड़की है उसका मेडिकल है ओके वो भी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चलिए मैं चाहूँगा कि आप जनता जनार्दन के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे और आज राष्ट्रपति का बोले तो इसका तो तोड़ नहीं है किसी का आ, वो जन्म लिया काय के लिए जन्म लिया वो ये लोगों को मालूम नहीं पता नहीं वो हमको ही मालूम नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो अभी तो कुछ रास्ता मिल गया कवार भाई के जुड़ के कोई तो भी रास्ता मिल गया कोई तो भी <laughs> चालू हो गया अभी <laughs> सही बात अभी सत्तर साल के बाद में ये थोड़ा सा लाइन पे आया लगता है चलिए अच्छी बात आपने बताया। अध्यात्म का कोई तोड़ नहीं है अध्यात्म ही जीवन को सवारता है सजाता है और बेहतर बनाता है तुकार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत साधुवाद ओके थैंक यू शांति मधु बनाया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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बढ़िया अच्छी बातें हो रही हैं कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी हमारे विशेष मेहमानों से हमारी बातचीत हो रही है तो कराम जी के बाद अभी हमारे साथ डमाल सर जुड़े हुए हैं उनसे भी बातें करेंगे स्वागत है आपका कैसे हैं आप मुझे मिसोर इधर वह आने के बाद बहुत आनंद है <laughs> आनंद ही आनंद है और आप प्रोफेशनली क्या करते थे क्या मेरा करते कर हाईवे का काम करते हैं हमें रोड रोड हाईवे का काम करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो पहले से यही काम कर रहे हैं आप हाँ पहले से ही काम जी जी, जी। थोड़ा बताइए इसके बारे में कैसे काम होता है कैसे टेंडर मिलता है आपको रोड का जो काम होता है उसमें हम एक मेरा एक्सोवीटर रेंट से देते अच्छा, अच्छा, अच्छा, हम मशीन मशीन भाड़े से देख हम हाँ जहाँ पे रोड का बड़ा बड़ा हाईवे काम चलता है वो हम मशीन भाड़े से देते हैं उनको रेंट अच्छा, पे का हाँ हाँ हाँ जी थोड़ा सा बताइए इसमें क्या क्या क्या मेन काम होता है कैसे काम जैसे अपना रोड बनाने गए तो एक्सन होता है खुदाई का काम होता है पहाड़ का खुदाई होता है ब्लास्टिंग होता है वो सब हम काम करते हैं उसका अच्छा पूरा वो आप काम करते हैं अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा <laughs> तो आपने कौन कौन सी चीज़ें बनाई है वहाँ पर काम किया है थोड़ा मैंने भी आ, नेशनल हाईवे पे काम चलो कोल्हापुर बेंगलोर हाईवे पे काम चला है अभी फिलहाल इसके अच्छा, पहले सातारा पंडरपुर काम किया है अरे चाकर में काम किया है तीन चार जगह काम किया है मैंने चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आपके जीवन में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं वो आते हैं तो कौन सा एक उतार चढ़ाव जो है आप बहुत ज़्यादा देखा आपने वो थोड़ा बताइए इसका इसका आता है इकोनॉमी आता है हम इसमें जी जी पैसे के बारे में आते हैं पैसा आता नहीं मार्केट से अच्छा पैसा अच्छा। फँसता है हमारा अच्छा पैसा क्यों फँसता है आपका हम्म पैसा कहाँ फँसता है मार्केट में जहाँ पर काम करते हैं जिनके पास काम करते वो टाइम पर पैसे देते नहीं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा साल छः छः महीने लगाते हैं उधार है प्रॉब्लम होता है अच्छा अच्छा अच्छा बाकी सब भगवान के बस सब अच्छा है मेरा तो गवर्नमेंट का भी काम मिलता होगा ना आपको कि नहीं हाँ हम क्या बड़ा बड़ा टेंड रहते हैं ना हाँ तो बड़ी बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो अच्छा, अच्छा बड़ा अच्छा काम आप लोगों को वो नहीं। आपको तो उनके अंडर हम काम करते हैं अच्छा इस वजह से वो हाईवे काम है पाँच हज़ार करोड़ काम है उतना तो आप ले नहीं सकते ले नहीं सकते उनको हमें एक सीटर बाड़ी से उनको देते तो वहाँ पर डिले हो रहा है आप चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मैं चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद जो अच्छी अच्छी बातें या जो आपने सुना उसके बारे तो तो में बताइए कौन सा यहाँ आने के बाद मैं पूरा शौक इतना इतना हमारे मैनेजमेंट हो सकता है ये पहली बार देखा हमने रोज़ एक लाख लोग खाना खाते हैं यहाँ पे इतना मैनेजमेंट कुछ कम नहीं पड़ता है तो ये पहली बार हमने देखा इतना हमने सुना था पहले आज आँखों से देखा मैंने एक लाख लोग खाना रोज बनता है रोज एक लाख लोग आते जाते जी जी पीस मिलता है सेटिस्फेक्शन है समाधान बिल्कुल बिल्कुल चलिए दमाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत अच्छी बात आपने बताया कि यहाँ आने के बाद आपने सुना था लेकिन प्रैक्टिकल देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको और बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव सुनाने के लिए शुक्रिया खुशियों की बहार खिला मन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते हमारे सभी ग्लोबल सब मीट के विशेष मेहमानों से बातें हो रही हैं अभी हमारे साथ विशेष एक और मेहमान जुड़े हैं नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार कैसे हैं आप मैं ठीक हूं सर और बताइए आपने बारे में आपका नाम क्या है मेरा नाम रकमा रामचंद्र पुणे हाँ पुणे से हूँ मैं जी जी दूसरी से क्या करते हैं मैं कंपनी में जॉब करता हूँ क्या बात है कौन से कंपनी में एन एस प्राइवेट लिमिटेड सी एन वायर कट सी अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा जी आ, जी रकमा जी बताइए आप अपने परिवार के बारे में और यहाँ दो दिन से आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो इसका भी अनुभव सुनाइए मेरे को दो लड़का है एक का नाम है श्रेयस पुणे ओंकार पुणे हाँ और वो पढ़ाई करते हैं अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया और अभी इधर आया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है पूरा <laughs> थोड़ा ऐसा अच्छा लग रहा है, है कि पहला अलग था ये दुनिया अलग है मतलब तो थोड़ा महसूस हो रहा है परमात्मा का न जी जी चलिए रखमा जी मैं चाहूँगा कि लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मेरा ऐसा कहना है कि सब लोगों ने परमात्मा में थोड़ा जाना पूरा जाना ही चाहिए क्योंकि ये बात हमको अभी भी मालूम नहीं था सर के सर पावर सर के थ्रू से हमको ये पता चला है। हम इधर आए और हमको अच्छा लग रहा है तो सबको ये मिलना चाहिए यही मैं कहना चाहता हूँ चलिए रघबा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आपने जैसे अपने परिवार के बारे में बताया और आप कंपनी में नौकरी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं लेकिन वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है और यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है ये आप महसूस कर रहे हैं इसलिए आप जो है कह रहे थे कि दो दुनिया हो गए आपके लिए वो दुनिया जहाँ पर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ जो है एक अध्यात्म जीवन जो अनुभव आप कर रहे हैं आप चार दिन के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो ये दुनिया देख आपको जो है बड़ी खुशी भी हो रही है अच्छा भी लग रहा है तो मैं चाहूँगा यहाँ से कुछ ऐसी अच्छी जो ज्ञानवर्धक चीज़ें जो आए आप ले जाएँ और उस दुनिया को भी इस दुनिया जैसा बनाइए ठीक है सर <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ हमने पावर जी और वासुदेव जी और तुकाराम जी रकमा जी और दलविन जी उनका भी हमने अनुभव सुना और आशा करूँगा कि इन सारे अनुभवों को सुनने के बाद आपके मानस पटल पर भी लग रहा होगा कि इतने सारे लोग इतना अच्छा अनुभव कर रहे तो मुझे भी कब करना है तो ज़रूर आपका भी वेलकम है आपके मन में संकल्प आ रहा है तो आप किसी भी ब्रह्म संस्था के नज़दीक में जाइए और वहाँ से संपर्क करके आप माउंट आबू की यात्रा अवश्य करें और अपने जीवन को बेहतर बनाए ऐसी शुभारशा के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते खमा गणीचा जय हिंद जय भारत ओम शांति ज़िंदगी है कौम की जबान पे लुटाएगा कदम कदम पढ़ाएगा के जिंदगी है कौम की जबान पे उठाएगा दुश्मन लोग कसर तुम्हें बसन पढ़ाए तुझे हिंदा के बटे से भी तू न डर उड़ा के दुश्मन लोग